की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ पाँच पर मैं ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म परता जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है माता पिता और पत्नी की धन की धरा धाम की भी मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी एक किंतु उन बातों से क्या फिर भी हूँ मैं परम सुखी ममता तो महिलाओं में ही होती है हे मंजुमुखी शूरवीर भी मुझको तुम जो भीरू बताती हो इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है प्रमदे, तुम्हें देख वन में यू मन में संशय होता है कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहा कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली तुम्ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली केवल इतना की तुम, तुम कौन हो बोली वह निष्ठुर हा भी नहीं चाहती हो क्या कैसे हो मेरा मन शान मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं समझो मुझे अतिथि ही अपना कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या किया अधर दंशन रमणी ने लक्ष्मण फिर भी मुस्काए मुस्काकर ही बोले उससे हे शुभ मूर्ति मई माई तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो एक अकिंचन जन हूँ मैं क्या आतिथ्य करूं लज्जित हूँ वनवासी निर्धन हूँ मैं रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवो को भी नहीं दिया किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी तो ये रत्ना भरण वार दूं, तुम पर मैं हे पड़ भागी धारण करूं योग तुम सा ही भोग लालसा के कारण पर कर सकती हूँ मैं यू ही विपुल विघ्न बाधा वारण इस व्रत में किस इच्छा से तुम प्रति हुए हो बदलाओ मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग शासक भूप बनो तुम उसके त्यागो यहाँ अति विषम विराग और किसी दुर्जय वैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नलसा मेरा क्रोध प्रेम पिपासु किसी कांता के तब इसको यदि खनते हो सचमुच ही तुम भोले हो क्यों मन को यु हंते हो अभी आप, अभी आप सुन, सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना, रचना पंचवटी पृष्ठ पाँच वाचक स्वर भारती परिमल